पहला पुरुषार्थ अपने लोगों को यह मिला कि हमें अपने जीवन में से कामना पूर्ति के सुख का लालच छोड़ देना चाहिए सबसे पहली बात है कामनाओं के बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति ना शरीरों के काम आता है न समाज के काम आता है न अपने काम आता है न परमात्मा के प्रेम का पात्र बन सकता है तीनों ही दृष्टियों से जीवन में घोर असफलता ही असफलता है इस दृष्टि से हम सभी भाई बहनों को अपने को सार्थक अपने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए बड़ी आवश्यक बात है कि अपनी ओर देखना आरंभ करें पहली बात ये हो गई अब इसके बाद दूसरा कदम वो ऐसा है कि जब किसी प्रकार से हमारे भीतर शरीर तथा तो संसार के संयोग जनित सुख भोगने की कामना नहीं रहेगी अथवा भोगे हुए सुखों के प्रभाव से वासनाएं नहीं रहेंगी तो उसके बाद अपना जीवन इतना फ्री होगा इतना हल्का होगा इतना निश्चिंत होगा कि हम ठीक प्रकार से शरीर की परिवार की समाज की बृहद जन समूह की सेवा के योग्य बनेंगे जो कुछ भी चाहता है अपने लिए उसके द्वारा सेवा नहीं बनती है सेवा शब्द का प्रयोग हम लोग खूब करते हैं जहाँ कहीं सामूहिक कार्य में हाथ डाला तो भाई सेवा कार्य में लगे हैं सेवा कार्य में लगे हैं ऐसा हम लोग करते हैं लेकिन जो उसके बदले में कुछ भी अपने लिए जानता है तो उसके द्वारा जो प्रवृत्ति हो रही है वो सेवा नहीं हो रही है दूसरी बहुत सी बातें हो जाती है समाज संस्थान में मिल जाता है उसके बदले में बहुत प्रकार की सुविधाएं भी मिल जाती हैं, लेकिन जिसके बदले में कुछ भी पाने की चाल भीतर रह गई है उसका नाम सेवा नहीं है और जितने अपने जीतन से निज संकल्पों की पूर्ति का प्रलोभन छोड़ दिया उसके द्वारा सेवा बनती है चूँकि इस व्यक्तित्व में भौतिक तत्व भी हैं और अलौकिक तत्व भी हैं, शरीर की शरीर की नश्वरता को अपने द्वारा जानते हुए भी उसके प्रति आसक्ति हम नहीं तोड़ते हैं अथवा अच्छा नहीं तोड़ पाते हैं उसका एक खास कारण ये है कि शरीर की सहायता से कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का खुद तो लिया और उसका प्रभाव जो है वो राग के रूप में अपने भीतर अंकित हो गया तो राग शब्द का अर्थ ही होता है कि बुराई को बुराई जान करके भी उसका त्याग न किया जाए तो शरीर के प्रति आसक्ति रखना अच्छाई है कि बुराई है बुराई को बुराई करके हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जानते हैं। फिर भी आसक्ति तोड़ना अभी तक अगर संभव नहीं हुआ तो अब कैसे होगा बीमारी लग गई है तो बीमारी का विश्लेषण करना जरूरी नहीं है आरोग्यता का उपाय ढूंढना जरूरी है हम जी महाराज ने सलाह दी कितने भी जन्मों का बना हुआ राग क्यों न हो अगर इस समय वर्तमान में तुम्हें सूझ गया कि मुझे राग होना ही है राग रहित जीवन में ही अलौकिकता की अभिव्यक्ति होती है इस उद्देश्य को सामने रखकर अगर तुमने अपने को साधक स्वीकार किया तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही सहज उपाय है निजी रूप से व्यक्तिगत सुख लेना बंद करके शरीरों का सदुपयोग सेवा में आरंभ कर दो तो जो जो साधक जन पर पीड़ा ऐसी पीड़ित होकर दुखी जनों की सेवा में हाथ बटाने लगते है उनको अपने प्रलोभनों पर विजय पाने में कठिनाई नहीं होती है अपने सुख ऐसी डर से, अपने सुख को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के उपाय हमने किए और उसमें बड़ा उत्साह भी मालूम होता है बड़ा इंटरेस्ट भी मालूम होता है लेकिन उसका परिणाम ये नहीं हुआ कि हम आए हुए सुख को बचा करके रख सके वो तो किसी ही मंगलकारी विधान ऐसी रचा गया है अपने आप आता है और अपने आप चला जाता है वो लाभ तो हम लोगों को नहीं हुआ लेकिन गीत राग होने का उद्देश्य ले करके नया नया कोई राग तो को पैदा करेंगे ही नहीं नए सुख भोग की कामना रखेंगे ही नहीं और पुराने भोगे हुए सुखों के प्रभाव से जो विकार उत्पन्न हो गए हैं, उनके नाश के लिए दुखी जनों के निकटवर्ती जन समाज की क्रियात्मक सेवा एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल उपाय है जो कि सभी भाई बहन कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बड़ा औषधालय चलाएंगे तब ये काम होगा कि बड़ा विद्यालय खोलेंगे कि बड़ा धर्मशाला बनाएंगे, कि बहुत प्रचार का काम करेंगे तब ये बात बनेगी ऐसा नहीं है मानो जीवन का मंगल में विधान इतना मंगलकारी है उसमें इतना साम्य है कि थोड़ी से छोड़ी सामर्थ्य वाला व्यक्ति भी अल्प से अल्प शक्ति जिसके पास बच गई है वो भी यदि इस उद्देश्य से सेवा कार्य में हाथ डालेगा तो बाहर से देखने में बहुत मामूली मामूली काम दिखाई देगा लेकिन उसके परिणाम से उसको वही फल मिलेगा जो बड़ा से बड़ा सेवा कार्य करने वाले को मिलता है ऐसा होता है ऐसा हुआ है बड़े बड़े महापुरुष जगत में हुए हैं, जिन्होंने बहुत छोटी छोटी सेवा कार्य किया और महान फल पाया शबरी जी की कथा आप लोगों को मालूम है सेवा से उनका चित्र शुद्ध हो गया था क्या सेवा की थी उन्होंने तो सड़क को साफ किया था उन पर पत्थर हटाया था बनती सूखी लकड़ी तोड़ तोड़ कर रात्रि में गठरी बांध ऋषि मुनियों ऐसी दरवाजे कुठिया के बाहर रखाती थी, थी। इसलिए ऋषि मनी जब सवेरे बाहर निकलेंगे हवन करने के लिए उनको लकड़ी चाहिए तो लकड़ी उनके पास हुए तो इतनी छोटी-छोटी सेवा उन्होंने की और इतने से उनका चित्र इतना शुद्ध हो गया था कि जब उनके गुरु ने एक बात बताई तो उस बात का उन पर बड़ा ही सजीव प्रभाव हो गया गुरु ने उनको बता दिया की शबरी जी आप इसी आश्रम में रहिएगा भगवान जब बनने आएंगे तो यहाँ आएंगे और इस आश्रम में आपको दर्शन देंगे तो गुरु की वाणी में इतनी गहरी याद ऐसा जोरदार प्रभाव हुआ कि उसी दिन से उनके भीतर एक बड़ी लगन लग गई। प्रभु आएंगे प्रभु आएंगे प्रभु आ रहे होंगे तो उस लगन में उनको परमात्मा से मिला दिया पहले और साकार रूप में वन विचरण करते हुए आज पहुंचे उनके पास पीछे ऐसा होता है ये तो अपनी प्राचीन कथा है आज भी आधुनिक युग में भी ऐसे साधक हैं जिनके जीवन में बहुत छोटी छोटी सेवा का अवसर मिला और उसी को उन्होंने इतनी पवित्रता इतनी जगन से किया कि उसी के आधार पर शरीर की आसक्ति टूट गई टूट गयी बिल्कुल और इसका एक उदाहरण मुझे मिला था मेरे साथ महाविद्यालय में पढ़ाने वाली एक महिला बहुत दुख में पड़ गई थी स्वामी जी महाराज के साथ मैं पटना में पहुंची थी तो वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि वो तो महिला अस्पताल में है तो महाराज जी से मैंने कहा कि महाराज जी उनसे मिलने जाना तो बहुत जरूरी है लेकिन इतना भयंकर दुख उन पर आया है की जाने का मेरा साहस नहीं हो रहा है ऐसा लगता है कि मैं जाऊंगी और वे अधीर होकर के रोना शुरू करेंगी तो कोई सहारा बचा ही नहीं कि जिसके आधार पर मैं उनको धीरत दूंगी तो जाना जरूरी भी है जाए बिना रहा भी नहीं जाता और उनके सामने खड़े होने का बताश भी नहीं होता था क्या कहूँगी उनको कैसे समझाऊंगी उनको तो स्वामी की महाराज को मालूम था वो हमारी स्टाफ मैसेज की और जब तुम्हारा ना ही जाते थे तो वो लोग सब मिलने आते थे स्वामी से। तुम्हारे जी उनको जानते थे वो तो कहने लेकर देखेगी जब ने घबराने की कोई बात नहीं है तुम जा कर के देखोगी तो उनको उतना दुखी नहीं पाओगी जितनी तुम कल्पना करती हो कहते महाराज क्या बात है तो उन्होंने कहा की उन्होंने जिंदगी में परिवार की सेवा की है लिया है ये मैं साधक की बात नहीं कर रही हूँ घरवाली की बात कर रही हूँ अविवाहित महिला की, बंगला साहित्य तो पढ़ाने के लिए वो आचार्य थी हमारे साथ महाविद्यालय में और सब प्रकार से उन्होंने परिवार की सेवा की थी और अपने जीवन में कोई सुख की बात को की तो थी नहीं तो महाराज जी ने मुझसे कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है तुम जाओ अच्छी तरह से उनसे मिल करके आओ और तुम उनको उतना दुखी नहीं पाओगे मेरा कुछ साहस हुआ तो मैं गई जाकर के उनसे मिली तो बस तो मुझे देख करके थोड़ी देर के लिए उनकी आंखों में थोड़ा जल आया दो चार गुंड आंखों गिरे और उसके बाद बिल्कुल शांत होकर के और मुझसे अपना हाल भी बता दिया उन्होंने और और बहुत ही व्यवहारिक बातें की टाइप करवा के रखा हुआ था दरखास्त यूनिवर्सिटी को देने के लिए मेडिकल लीज लेने के लिए और क्या क्या करने के लिए तो सब पावर डबल उन्होंने अपने हाथ के लोगों से मंगवा लिया और कहाँ से देखी कि आ गई है कॉलेज से तो लाओ हाँ सभी ये उनको दे दो इनके हाथ में ये जाके दफ्तर में भी दे देंगी यूनिवर्सिटी को भी दे देंगी और इनको ऐसा कर दीजिएगा और उनको ऐसा कर दीजिएगा और हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को ये समझा दीजिएगा सब प्रैक्टिकल बातें उन्होंने की और बहुत शांति पूर्वक विदा कर दिया मैं आ गई वहाँ ऐसी लौट के महाराज जी के पास आई तो दूर से पुकार के पूछा महाराज जी ने कहिए जनाब तो हमने कहा कि महाराज आपका समय ठीक निकला तो ऐसे हाथ बुलाया हाथ मिलाइए देखिए की जीवन का सत्य है कि जो सेवा करता है वह मोह के बंधन ऐसी लुप्त तो होता है तो एक परिवार वाले व्यक्ति की बात मई कर रही हूँ न गृह की बात कर रही हूँ ना आश्रम वासी की बात कर रही हूँ न भगवत भक्त की चर्चा कर रही हूँ वो महिला अपने को इतना, इतना रैशनल मानती थी कि जब जब मैं उनको सूचना दूँ कि नगर में स्वामी जी महाराज आये हैं प्रसन्न हो रहा है चलिएगा में मुझसे बड़ी थी मैं दीदी उनको कहती थी शिवाजी जी चलिएगा स्वामी जी महाराज आये प्रसन्न तो हो रहा है तो बहुत बार कहे की क्या कहें दे जबकि सब लोगो को बाहर ऐसी रहने सहने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी सब लोग ऋषि मुनि और दूसरे विद्वान लोग बैठ कर के दार्शनिक चर्चा किया करते थे आज का युग है दार्शनिक चर्चा सुनने का ऐसा वो अपने थी। उनको लगता था कि पेट भरने से आदमी चर्चा करता है उनको ऐसा दुनिया, दुनिया तो आदमी करती है उन्हें तो उल्टी प्रकाशित सोचती थी उनका सोचना उल्टा था ऐसी बढ़िया की बात मैं बता रही हूँ की उन्होंने सुख लिया नहीं और सेवा की उसका परिणाम ये हुआ की वो अपने शरीर की आसक्ति से भी मुक्त थी मृत्यु भय उनको नहीं था सारे शरीर की जगह जगह हटिया बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था लेकिन न मरने का डर था और न जो उनके निकट संबंधी उस एक्सीडेंट में चले गए थे उनके लिए रोया गया उन्होंने ये सब कुछ नहीं पूरा कर्तव्य निष्ठ था हमने देखा उनके जीवन में और महाराज जी की इस वाणी को मैंने सत्य पाया कि शरीर की शक्ति को तोड़ना चाहते हैं हम लोग शरीर के राग से मुक्त होना चाहते हैं, शांति सम्पादन के द्वारा और शारीरिक जीवन में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो सुखबोध की वासना को भीतर से निकाल कर सेवा कार्य में जुट जाना चाहिए कार्य क्षमता जब तक शरीरों में बची हुई है तब तक कुछ न कुछ सेवा कार्य के से द्वारा उसका सदुपयोग करना आवश्यक है और ये बिल्कुल मंगलकारी विधायक की योजना है मनुष्य के लिए कि जब उसके भीतर करने का राग नहीं रहता तो उसके सामने कर्तव्य भी नहीं आता है ये भी एक जरूरी बात है हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे बैठे हैं जो लोग यू सोचते है की क्या बताएं घरबारी काम में हम इतने फसे हैं इतने प्रकार का काम मेरे सामने है कि सत्संग में जाने के लिए कभी फुर्सत ही नहीं मिलती है तो सत्संग में जा सकेंगे अथवा जाने की आवश्यकता आपको मालूम होती है कि बैठकर सुनना आपके लिए आवश्यक है तो सच मानिए जहाँ पर आप रह रहे हैं वही आरोप जो करना चाहिए वो कर डालेंगे तो परिस्थिति आपकी बदल जाएगी मेरे सिर पर काम का भार लदा हुआ क्यों लगता है इसलिए लगता है कि हमने कर्तव्य निष्ठा से काम पूरा नहीं किया थोड़ा सा कुछ किया और उसके बदले में ज्यादा लेने की इच्छा रख कर किया इसलिए न काम पूरा हुआ न करने का राग मिटा जो भी जिस जिस जन समूह के भीतर रहे उनकी मदद से अपने लिए किसी न किसी प्रकार से सुख संपादन की चेष्टा में लगे रहे निकटवर्ती जन समुदाय की सेवा में शक्ति और समय खर्च नहीं किया इसलिए करने का राग नहीं मिटा इसलिए अपने सामने दायित्व आ गया तो मेरा ऐसा विश्वास बन गया है महाराज जी की वाणी को सुना मैंने और जीवन का अध्ययन किया तो मेरा ऐसा विश्वास बन गया है कि जब तक हम जीत चुराते रहेंगे तब तक मेरे सामने से ये ये प्रवृत्ति का जाल कभी कटेगा नहीं। और जिस किसी ने छोटी से छोटी सेवा प्रवृत्ति में भी पूरी शक्ति लगाकर निष्प्रियता पूर्वक लगन से प्रेम पूर्वक काम करके अपने को भी बना लिया उसके सामने से वह परिस्थिति हट जाती है तो मुझे अभी तक भी बोलने का बोलने की परिस्थिति मिल रही है अर्थात प्रेमी भाई बहनों के बीच में सबसे की चर्चा करने की परिस्थिति अभी भी बनी हुई है और, और बहुत ही आवश्यकता मालूम होती है बाहर से आने वाले भाई बंधु और मानव सेवा संघ की विभिन्न शाखाओं के सत्संगी साधक भाई बहन सब मेरे पास पत्र लिखते रहते हैं बुलाते रहते हैं बड़ा आदर सम्मान भी मालूम होता है और सब लोग मिल करके प्रबंध भी करते रहते हैं और इन सारी अनुकूलताओं को देख करके भीतर ऐसी ऐसा जी होता है कि मैं बोल सकती हूँ और सुनने वाले सत्संगी भाई बहन बुलाते हैं तो जाना भी चाहिए बोलना भी चाहिए और जब इन सब बातों से प्रवृत्ति प्रवृत्ति में थकान मालूम होती है और जब एकांत में अकेले बैठने की आवश्यकता मालूम होती है तब लगता है कि बुलाहट तो आती ही रहेगी भगवत कृपा ऐसी संत कृपा ऐसी इस विचारधारा का प्रसार अपने आप से ही खूब हो रहा है तो मैं अकेले में बैठ करके कभी पूछती हूँ अपने से कि जो कुछ चर्चा मैं सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सुना रही हूँ कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा ऐसा करने से ऐसा होता है तो सुख भोग की वार्सना को छोड़ करके सेवा करने ऐसी से राजनिवृत्ति होती है और राजनिवृत्ति की शांति में विचार का उदय होता है विचारों के उदय होने से के विभाजन की सामर्थ्य आती है तो शरीरों से तारा टूट जाने और शरीर जीवन का आनंदमय अनुभव मिलता है कि सब सब कुछ भगवत समर्पित करके उनकी उनकी शरणागति को लेकर उनकी कृपा नहीं गोद में विश्राम लेने से वे उनकी कृपा जो है वो अपने को प्रेम का पात्र बनाकर उनके साथ रस का आदान प्रदान कराती है ये सब मैं आप लोगों को सुनाती हूँ तो अकेले में बैठ कर के अपने से पूछती हूँ कि सुनाती ही रहोगी कि जितना आज तक पता चल गया उतना तो तुमने सुना लिया अब जो बाकी है उसको पता चलाने के लिए शांति संपादन भी तो चाहिए जी? कि करते ही रहो की ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा तो जब जब जीत से बहुत जोर से इस बात की आवश्यकता मालूम होती है कि अब मुझे कुछ घंटे चुप रहना चाहिए तो प्रभु मंगल में विधान इतना उदार है कि जब मैं आवश्यकता अनुभव करती हूँ तो दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन एक महीना ऐसा अवसर मुझे मिल जाता है कि कुछ घंटे मैं चिपका रूँ और फिर उसके बाद कार्यक्रम का तक जाता है तो बार बार मैं इस बात को अनुभव कर रही हूँ और इस अवसर आरोप कि सचमुच भीतर से बोलने का राग खत्म हो गया होता तो बोलने वाली परिस्थिति भी बदल गई होती किसी सेवा प्रवृत्ति को सामो पूरा किया गया इसका इसका प्रमाण ये है कि अपने भीतर उस प्रवृत्ति में लगने की इच्छा खत्म हो गई अपने लिए उसकी आवश्यकता पूरी हो गई ये उसका प्रमाण है आज तक हम, हम हम भाई बहन जो इस दिशा में प्रयत्नशील है और शांत होने का अवसर निकालते हैं और कुछ काल के लिए शांत रहते हैं तो उसके भीतर कुछ देर शांत रहने के बाद कुछ प्रवृत्ति का स्फुरन होने लगता है अब यहाँ जाना है अब उनसे मिलना है अब ऐसा करना है अब ये काम पूरा करना है तो प्रवृत्ति दर्ज तुरंत भीतर से होने लगता है और और काम करने के नए नए संकल्प आने लगते हैं, तो ये, ये है? तो ये किस बात को दिखा रहे हैं ये इस बात को दिखा रहे हैं कि अब तक जो मैंने अपने को सेवा प्रवृत्ति में लगा करके कुछ करने आ, कुछ किया तो उसका मतलब है कि उसके द्वारा राग निवृत्ति नहीं हुई। अगर राग मिट गया होता तो मेरी तरफ से प्रवृत्ति का स्फुरन नहीं होता तो कभी भी जरा संत कैसा करते हैं संत समागम में आपने पढ़ा होगा महाराज ने पाँच सात वाक्य लिखे हैं, सुनने वालों की प्रसन्नता के लिए बोलो खिलाने वाले की प्रसन्नता के लिए भोजन ग्रहण करो बुलाने वाले की प्रसन्नता के लिए जाओ तो राज पुरुषों की ये रीति होती है खिलाने वाले की प्रसन्नता के लिए खाओ ऐसा नहीं कि मेरी रुचि के अनुसार बना करके सही भोजन मेरे सामने नहीं आया तो खिलाने वाले को डांटो। ये नहीं ऐसा नहीं आपको हज की चर्चा करने में आनंद आता है अच्छी बात है लेकिन किसी समय मुझको मेरी गरीबी का दर्शन कराने के लिए मेरे प्यारे में ऐसी लीला की कि एक भी श्रोता नहीं रहा तो जब कोई सुनने के लिए नहीं रहा तो मेरे भीतर से ऐसा लगता है कि हाय तुम सुनने वाला है, नहीं है किसको सुनाऊ तो इसका अर्थ क्या है कि अब तक जो मैंने सुनाने का काम किया उसके सुख का भोग किया बोलने का राग मिटा नहीं तो श्रोता के पराधीन होकर वक्ता रह गया जब श्रोता कोई सुनने के लिए नहीं मिला कि श्रोता की ओर से बहुत ही अच्छा भाव नहीं दिखाई दिया तो अपने को जीवन में मजा नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि अपना सुख जो है वो दूसरे पर आश्रित हो गया तो वक्ता होने का सुख अगर वक्ता ले रहा है तो उसका राग नहीं मिटेगा और अगर बोलने से भी अधिक निष्ठा न बोलने में हो गया काम करने से भी अधिक सजीवता मुख सत्संग में हो गया तो इसका अर्थ है कि मैंने सही काम किया और करने का दाद तो पहला कदम निकला था अपने भीतर से कामना पूर्ति के सुख का प्रलोभन छोड़। अब आप कहीं चले जाइए कहीं कहीं ध्यान का क्लास हो रहा है कहीं योग का क्लास हो रहा है कहीं भजन कीर्तन हो रहा है कहीं कथा वचन हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है बहुत प्रकार की क्रियात्मक साधना प्रणालियों का कार्यक्रम चल रहा है और अलग अलग प्रकार के भाई बहन सब अलग अलग रुचि रखने वाले अलग अलग ढंग के प्रणालियों में लगे हुए हैं सभी जगह आपको बड़ा बड़ा जन समूह दिखाई देगा लेकिन अगर आप मानव हैं और आपने इस सत्य को पकड़ लिया है की अपने भीतर ऐसी कामना पूर्ति के सुख का लालच निकाल दिया है किसी भी प्रकार से उसको प्रश्न आप नहीं देते हैं तो उस हालत में आप जिस किसी साधना प्रणाली में लग जाएंगे वही सजी हो जाएगा वही सिद्ध हो जाएगा जो करेंगे आप उसी में आपकी निष्ठा बन जाएगी और अगर अपनी ही कामना पूरी करनी है और कामना शब्द तो जरा जरा छोटा है इज्जत घटाने वाला है तो थोड़ा अच्छा शब्द ले लो अपना ही संकल्प पूरा करना आपको अच्छा लगता है संकल्प शब्द का उच्चारण करने में उतना उतनी छुटाई नहीं लगती है कामना करने से थोड़ा अच्छा शब्द है ये है तो अगर अपना ही संकल्प पूरा करना है तो दुनिया में कहीं चले जाओ किसी भी सिद्ध महापुरुष के पास जाकर के बैठ जाओ किसी भी कृपा दृष्टि की दिक्षा मांगते रहो कुछ भी करते रहो अगर अपने संकल्प की पूर्ति आपको अभिष्ट है तो कोई साधन पद्धति को आपका साथ नहीं दे सकती स्वामी जी महाराज कहते हैं एक गुरु की जो कौन कहे सारे संसार के सब गुरुओं को इकट्ठा कर लो जो तुम्हें करना है उसको तुम पूरा नहीं करोगे तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा बात है। है, तो जो जो करना है, वो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है हर संप्रदाय का अलग अलग हो सकता है हर मत विचार मजहब का अलग अलग हो सकता है लेकिन जो प्यार जी है जिसका प्यार करना है जो नहीं करना चाहिए उसमें मानव मात्र एक समान है संकल्प को अपने निजी संकल्प को पूरे करने के सुख का लालच जीवन में नहीं रखना चाहिए अपने सुख के संकल्प का त्याग करना चाहिए तो अपना संकल्प हम नहीं रखेंगे इस बात को मानने के लिए सबको तैयार होना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि एक पद्धति में तो संकल्प का त्याग जरूरी बताया जाता है और दूसरी किस्म की कोई साधन पद्धति है उसमें ये कहा जाए कि हाँ ठीक है ठीक है संकल्पों को भी रखो उनकी पूर्ति का सुख भी लो और हम तुमको मुक्ति दिला देंगे भक्ति दिला देंगे तो ये नहीं होगा कभी नहीं होगा कहीं नहीं होगा तो मानव सेवा सही है कोई कोई नया पंथ नहीं है कोई नया मत मजहब नहीं है जो सनातन सत्य है जो मनुष्य के जीवन का वैज्ञानिक दार्शनिक और आर्थिकता का सत्य है वही आपके सामने मौलिक रूप में प्रस्तुत कर देता है भ्रम में मत रहना संकल्पों को छोड़ना कामना पूर्ति के सुख दुख का प्रभाव आपने खूब देख लिया है फिर भी थोड़ी गुंजाइश है और कुछ दिन और आप कामनाओं को रखना चाहते ही हैं तो भले रखो लेकिन शांति मुक्ति भक्ति जैसे अविनाशी और तत्वों का दर्शन तो नहीं होगा हम तो जी महाराज कभी कभी कहते कि मैं थोड़े कहता हूँ तुमसे कि बाबा जी बन जाओ मैं क्यों क्यूँ बाबा बाबाजी बन जाओ मतलब संन्यास ले विशेष वो बात नहीं है बीतराग बनने की बात है तुम्हारा तो कि मैं थोड़ी कहता हूँ कि बाबा जी बन जब मैं क्यों कहूँ भैया अगर बाबा जी बने बिना तुमको शांति मिल जाए तो मत बनो लेकिन तुम ही आकर के सुनाते करते हो मेरे कान भरते करते हो महाराज ट्रेन नहीं मिलती महाराज शांति नहीं मिलती कुछ ऐसा उपाय करा दीजिए हमको शांति चाहिए शांति चाहिए जब तुम्ही होकर आ करके करते हो तो मैं उपाय बता देता हूँ अगर तुम्हें शांति चाहिए तो ये पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा और इससे अपने को बचा करके कामनाओं को भी न छोड़ना पड़े और और वस्तुओं का लोभ भी न छोड़ना पड़े और धन का संग्रह भी न छोड़ना पड़े और ऐसा कोई साधु संत महात्मा मिल जाए कि वो हमको ये सब भी बनाए रखने दे और समाधि और का आनंद भी दे दे ऐसे नहीं मिलेगा अब ये दूसरी बात हुई सेवा छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जिसके पास जितनी सामर्थ्य है उस पर उतनी ही जिम्मेदारी है सेवा की अब अगला पॉइंट भी लेना चाहिए एक बात हो गई कामना पूर्ति के सुख का लालच छोड़ना अर्थात निजी सुख के संकल्पों का त्याग करना है। आप कहेंगे कि मेरे साथ तो परिवार लगा है और और कहीं बच्चों की पढ़ाई का है कहीं कहीं बेटे बेटी के विवाह का संबंध का है कहीं मकान का है कहीं कहीं पेंशन का है और कहीं कमाई हुई संपत्ति के इन्वेस्टमेंट का है जिसके पास पैसा नहीं है वो सोचता है कि कैसे पैसा मिले और जिसके पास आ गया पैसा तो वो बेचैन रहता है की बेस्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अधिक से अधिक ब्याज दिलाने वाला तरीका होना चाहिए कि पैसा लग भी जाए तो पैसा का न रहना भीतर में बेचैनी पैदा कर रहा था और ज्यादा पैसा आ गया और वो घर में रखा हुआ है कि बैंक में रखा हुआ है तो अब वो रखा हुआ पैसा भी बेचैन कर रहा है तो नहीं है तो उसके अभाव में बेचते हैं और आ गया तो उसकी वृद्धि के लिए बेचते हैं तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट खोज के फिर तो अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी थोड़ा सा पढ़ के बड़ा हो जाए तो इससे काम बना नहीं बढ़ाते बढ़ाते बहुत सा बढ़ा दिया लोगों ने और बहुत बढ़ा करके फिर बहुत तकलीफ में पड़ गए परेशान हो गए तो महाराज जी कहते की भैया तीन बटे चार का पचहत्तर बटा सौ करते चले जाओ मूल्य में कोई फर्क नहीं होगा अर्थात बेचैनी की बेचैनी जहाँ की कहा है सो तो कोई अंतर नहीं आने वाला अंतर कब आएगा तो कब आएगा कि उसको बढ़ाने की चिंता तो तुम छोड़ दो बढ़ाने की चिंता तुम छोड़ दो जितना तुम छोड़ दो। तुम्हारे पास आया है उसका सदुपयोग आरंभ करो तो प्रकृति का विधान ऐसा है परमात्मा का विधान ऐसा है कि वो तो सारी सृष्टि को प्यार करते हैं और सारी सृष्टि का इंतजाम करते हैं तो मेरे हाथ में उन्होंने पाँच रुपए दिए और मैंने उन पाँच रुपयों को ले करके प्रभु के परिवार की सेवा में लगा दिया तो मेरी उदारता से प्रसन्न होकर के और मेरे संग्रह न करने की बात को देख करके प्रकृति भी सोचती है परमात्मा भी देते हैं कि ये बच्चा मेरा ऐसा है कि ये अपने लिए न रख करके सबके लिए सोच रहा है तो इतना बर्खा देते हैं इतना बड़ा देते हैं कि जितनी की आप कल्पना नहीं कर सकते और एक जन्म की तो कौन करे सौ जन्म में उतना कमा नहीं सकते अब लागत मुख बनाना इसलिए मैंने कहा कि वृद्धि की चिंता छोड़ दो आ जाए अपने पास तो जल्दी से जल्दी जिसने दिया है उसके परिवार की सेवा में लग जाए इस बात को सोचो बहुत अच्छा लगेगा बड़ा आराम लगेगा उदाहरण मुझे अभी दो साल महीने के भीतर देखने को मिले उसमें मैंने देखा कि साधक है अपने पास पैसा भी है लेकिन साधक होने के नाते समाज उनकी सेवा करता है तो अपने पास जो पैसा था उसको उन्होंने रखे रहना पसंद किया तो क्या हुआ कि समाज की सहायता ले ले करके उन्होंने शारीरिक काम चला लिया और अपने पास जो था पता नहीं क्या सोच करके उन्होंने छोड़ दिया था उसको अपने ही पास रहने दिया था न संस्था को दिया न दूसरों की सेवा में लगाया न अपने व्यक्तिगत काम में लगाया तो उनके शरीर के नाश हो जाने के बाद जब मोह के संबंधी पहुँचे वहाँ और उनका ध्यान गया कि इनके पास कुछ हो होगा तो जल्दी जल्दी देख लेना चाहिए तो इनकी उनकी कुटिया में खोजने लग गए लोग तो कहीं कपड़े में बने हुए कुछ मिले कहीं पासबुक मिला कहीं एफ मिला कहीं कुछ मिला कहीं कुछ मिला खैर ये सब कोई खास बात नहीं है वो वो दिवंगत आत्मा के प्रति मेरी बहुत सदभावना है मैं उनकी शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ और ऐसा हम लोग मानते है कि उनको शांति मिली होगी लेकिन उसके बाद जब तक मैं कोई कोई सामान कहीं बॉक्स में कहीं अलमारी में बंद कर रही हूँ तो मेरे ध्यान में ये बात आ रही है कि अपने पास है सामान तो खुद भी उसका उपयोग न करो समाज के लिए भी काम में न लगाओ किसी संस्था को भी मत दे दो तो क्या होगा कि अचानक एक दिन इस शरीर का नाश हो जाएगा और जब दूसरे लोग उन सामानों को खोलेंगे देखेंगे तो कहेंगे की देखो इतना संग्रह था और छोड़ करके चलेंगे तो बड़ा ही दिक्कत ऐसी एक एव, एक बहुत तो दुखद बात मालूम होती है कि आदमी अधिक से अधिक सामान जुटाने के फेर में पड़ जाता है बड़ा से बड़ा संग्रह के फेर में पड़ जाता है और उसका उपयोग करने को नहीं सोचता है तो वस्तु तो दुनिया की है दुनिया में ही रहेगी और मालिक उसको संभालने वाला है वो ही संभालेगा लेकिन अपने को जो मौका मिला था वो जब हम चूक गए तो होने का हमें कब आएगा तो कोई कह नहीं सकता ये बड़ी बात है संस्था की दृष्टि से भी मैं कहती हूँ धन अधिक से अधिक आ जाए इस बात पर अगर साधक की दृष्टि चली जाएगी तो संस्था का भी विकास हो जाएगा साधक का भी विकास हो जाएगा अगर तो सचमुच तुम्हारे हाथ से तो संपत्ति का सदुपयोग होने लग जाएगा तो प्रकृति की उदारता का दरवाजा बहुत चौड़ा हो जाएगा तो आएगा बेठी बेठी और जहाँ जहाँ संग्रह का दोष पैदा होगा जहाँ जहाँ व्यक्तिगत सुख की बात सोच करके अपने लिए बचा करके रखने की बात आ जाएगी दृष्टि में तो उधर से भी संकीर्णता हो जाएगी दरवाजा बंद तो नहीं होता है हर हालत में उधर से मिलता ही रहता है लेकिन संकीर्णता <laughs> तो है सावधानी रहने की बात है ये दूसरा कदम हो गया पहला कदम है अपने सुख का संकल्प छोड़ दो दूसरा कदम है की जो मिला है उसको सेवा कार्य में लगाने का प्रयास करो छोटा ही सही एक व्यक्ति की दो व्यक्ति की पांच दस व्यक्ति की और मैं तो गृहस्थों ऐसी कहती हूँ कि भाई हमारे भारतीय संस्कृति में एक का अनेक विस्तार करने की बड़ी अच्छी सामाजिक व्यवस्था है एक का अनेक तो एक के अनेक जो आप लोगों ने बनाया है उस आप पारिवारिक कौटुम्बिक रिश्तेदारी क्षेत्र के भीतर ही देखिए कितने लोग आपकी सेवा और आपके सहयोग के अधिकारी हैं? है, है कि नहीं तो उनके दुख की और दृष्टि न देना और अधिक से अधिक, अधिक अपने में संभाल करके रखने की चेष्टा करना गृहस्थ धर्म के विरुद्ध है और अगर गृह धर्म का पालन नहीं करते हो तो समाधि का आनंद मिल जाए ये संभव नहीं है कि ध्यान लग जाए ये संभव नहीं है कि भजन बन जाए ये संभव नहीं है अगर अगर मानव हृदय की सद्भावना चाहिए मानव हृदय की प्रसन्नता चाहिए अगर मानव हृदय के साथ को शीतल करने में इस जीवन की आहुति लग जाए तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगी सेवा का कार्य जो है वो किसी पर एहसान नहीं है ये हम बड़े कार्य करता है हमारे द्वारा बड़ी सेवा बन रही है तो सब लोगों को हमारा एहसान मानना चाहिए तो घोर पतन की बात हो जाएगी ऐसा में नहीं है मैं तो अपने साथ के काम करने वाले सभी भाई बहनों को तो कहती हूँ कि अरे भाई तुम अपना सौभाग्य मनाओ प्रभु की बड़ी विशेष कृपा मानो कि उन्होंने अपने इतने बड़े बृहद ब्रह्मांड के कार्य में एक छोटी सी जगह पर तुमको कहीं तो किया है बड़ी भारी मशीनरी है जिसके द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन हो रहा है उस अनंत शक्ति मान के द्वारा उसने अपने संसार के कार्य में एक छोटी सी कील बनाकर तुमको कहीं फिट कर दिया है तो तुम प्रभु की कृपा मानो अपना सौभाग्य मानो और चेष्टा करो कि तुम्हारे पास जो भी बची पुची शक्ति सामर्थ्य है वो उस सेवा कार्य में लग जाए तो समझो की तुम्हारा उद्धार हो जाएगा कल्याण हो जाएगा सेवा की बात हो गई अब इतनी तैयारी जिसकी हो जाएगी उसको प्रेम का पात्र बनने में कोई कठिनाई